कहीं ये घृणा की भावना बदले की आग में न परिवर्तित हो जाए विक्रांत को इस बात की चिंता थी पहले भी बदले की ही आग के चलते रमाकांत ने इतना बड़ा नरसंहार कर डाला था और उससे पहले जब विक्रांत हाथ काटने वाले केस पर काम कर रहा था तो वो भी तो बदले का ही नतीजा था इसीलिए विक्रांत को इस वक्त ये डर सता रहा था कि कहीं फिर से इस बदले की आग के चलते किसी के साथ कुछ गलत न हो जाए कहीं मिस्टर मलिक और आर के चोपड़ा अब अपने मरे हुए बच्चों का बदला लेने के लिए रमाकांत और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें अब रमाकांत और अशोक को तो जेल भेज ही दिया गया है लेकिन उन दोनों के पीछे पूरा परिवार है रमाकांत का अकेला बेटा रोहित है जबकि अशोक का तो भरा पूरा परिवार है विक्रांत बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी हालत में इन दोनों की गलती की सजा उनके परिवार को मिले जो जुर्म करता है सजा भी सिर्फ उसे ही मिलनी चाहिए कहीं मलिक और चोपड़ा साहब या फिर अहमद खान का बेटा बदले के लिए इन लोगों को ना टारगेट कर ले जब भी कोई ऐसा केस आता है जिसमें बदले के चलते जुर्म होता है वहां विक्रांत बहुत कंफ्यूज हो जाता है उसके लिए सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है ठीक ऐसा ही हाथ काटने वाले केस को सोल्व करने के बाद भी विक्रांत को फील हुआ था ये सब सोचते हुए ही विक्रांत अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा जब वो अपने ऑफिस के भीतर पहुंचा तो देखा की वहां सन्नाटा पसरा हुआ था ऑफिस खाली नजर आ रहा था विक्रांत अब और कंफ्यूज हुआ वो चुपचाप जाकर अपने टेबिल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया तभी पीछे से सुनिधि उसके लिए कॉफी बनाकर ले आई ये लीजिए सर गर्मा गर्म कॉफी अरे सुनिधि तुम बाकी लोग कहाँ गए कोई दिख नहीं रहा विक्रांत ने इधर उधर नजर डालते हुए कहा अरे वो डिसूजा सर आए हुए है ना वो सब उन्हीं से मिल रहे हैं डीसी पी सर विक्रांत ने चौंकते हुए कहा हाँ वही अभी उनकी सर्जरी हुई है सो अब वो यहाँ काम नहीं करेंगे शायद किसी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करने वाले हैं। आज यहाँ अपने किसी ऑफिस के काम से आए हैं। शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्हें सुनिधि ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा ओ, बहुत सही समय पर आ गए डिसूजा साहब रुको मैं भी मिलकर आता हूँ इतना कहकर विक्रांत कॉफी छोड़कर कर, छोड़ कर डिसूजा से मिलने के लिए निकल पड़ा अरे डिसूजा सर आप यहाँ विक्रांत कमरे में घुसने के पहले ही चिल्लाने लगा विक्रांत को आता देख कर, हर किसी ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया विक्रांत सीधे ही डिसूजा साहब के पास पहुंचा और फिर बोलने लगा सर सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं इस तरह से हम लोगों को नहीं छोड़कर जा सकते आपने मुझे बताया क्यों नहीं मैं मैं कैसे भी करके आपका इलाज करवा देता सर सर ऐसे मत जाइए हमें छोड़ विक्रांत की बात सुनकर सभी सन्न रह गए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत डिसूजा सर को देख ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है खुद डी सी भी विक्रांत के व्यवहार से असहज हो रहे थे वो विक्रांत को आंख मारकर चुप रहने का इशारा भी कर रहे थे लेकिन विक्रांत भला कैसे चुप रहता वो तो पहले से ही से अपना बदला लेने के लिए आया हुआ थाने लगा बताओ आप लोगों को भी नहीं बताया न सर ने डिस सर ऑस्ट्रो सरकोमा नाम की बीमारी है उस बीमारी की वजह से सर का पैर भी खराब हो गया है अब डिसूजा सर हमारे बीच ज्यादा दिन नहीं रुक सकते हाँ इतना क्या कर विक्रांत जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगा इस बीच वो एक दो ऑफिसर के कंधे पर भी सिर रखकर रोने का नाटक कर रहा था विक्रांत का रोना देखकर कर वहां मौजूद सभी पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए उन्हें लगा कि सच में डीसीपी डिसूजा किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं सबके सब, सब डिसूजा का चेहरा देख काफी भावुक हो उठे जबकि डिसूजा साहब इधर उधर कन्फ्यूज होकर देख रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या रिएक्शन दे अरे नहीं ऐसा नहीं है बस एक छोटी सी सर्जरी थी और डीसीपी साहब को इस वक्त विक्रांत पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो चाह कर भी इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे थे अरे नहीं सर नहीं अब तो मत छुपाइए अब तो सब कुछ बता दीजिए विक्रांत भागता हुआ सर के पैरों को पकड़कर रोने लगा मुझे पता है कि आप इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इससे हम लोगों को तकलीफ होगी लेकिन सर आप कब तक हमसे ये छुपाते रहोगे आखिर कब तक प्लीज सर प्लीज़ अब तो सच बोल दीजिए विक्रांत को एक्टिंग के मामले में कोई नहीं हरा सकता व्हील चेयर पर बैठे डिसूजा सर की तो अब हालत ख़राब हो रही थी वो कुछ भी सफाई देने की कोशिश करते उससे पहले ही विक्रांत जोर जोर से रोना शुरू कर दे रहा था आप लोग डिसूजा सर से मिल लीजिए आखिरी बार मिल लीजिए अब सर हमारे बीच ज्यादा दिन नहीं रहने वाले विक्रांत ने जोर जोर से रोते हुए वहाँ मौजूद दूसरे पुलिस वालों से कहा इसके बाद डिसूजा साहब के लिए मुसीबत खड़ी करके विक्रांत वहाँ से निकलने लगा कमरे के दरवाजे के पास जाकर वो रुक गया और पीछे मुड़कर शैतानी मुस्कुराहट के साथ डिसूजा साहब को देखने लगा अब तक वहां मौजूद सभी पुलिस वालों ने डिसूजा को घेर लिया था और सब परेशान होकर डिसूजा साहब का हालचाल पूछ रहे थे डिसूजा बैठे थे उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि अब क्या जवाब दे विक्रांत की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रहा था डिसूजा साहब आपने विक्रांत सक्सेना के साथ मजाक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है मैं खुद दुनिया के साथ मजाक करके दूसरों को बेवकूफ बनाता हूँ और आपने तो मुझे ही बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया अब लो मजे इसके बाद विक्रांत वापस से टीम ए के ऑफिस में पहुंच गया वहां घुसते ही उसकी मुलाकात नैना से होगी लेकिन विक्रांत को देखते ही नैना वहां से निकलकर जाने लगी। अरे कहां जा रही हूँ रुको ना विक्रांत ने नैना को हिजाते हुए कहा क्या है बोलो नैना ने हुए कहा अरे बैठो ना थोड़ी देर कुछ बात कर लेते हैं इसी बहाने एक दूसरे को थोड़ा जान समझ भी लेंगे विक्रांत कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता बाड़ में जाओ तुम तुम तो मैं जिंदगी में ना बात करूं नैना ने विक्रांत को डपटते हुए कहा और फिर वो ऑफिस से बाहर निकलकर चली गई सुनिधि ने नैना और विक्रांत के बीच की बातचीत सुन ली थी विक्रांत का नैना के साथ फलर्ट करना उसे बिल्कुल नहीं भाता था विक्रांत ने ऑफिस में इधर उधर नजर डाली फिर माहौल शांत देखकर उसने धीरे से सुनिधि से पूछा ये नैना यहाँ क्या करने आई थी अरे पहले हैं लोग बिजी थी तो उसे टाइम नहीं मिला हमें इन्वाइट करने का तो वहीं मुझसे कहने आई थी कि सभी टीम को बोल दो आज शाम को ताज होटल में सभी को डिनर के लिए क्या विक्रांत चौंक पड़ा विक्रांत मनी मन सोचने लगा ताज होटल में डिनर ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है इसकी इतने बड़े होटल में जितना एक दिन का खाने का खर्चा है उतने में तो महीने भर का राशन लाता हूँ कुछ पल तक सोचते रहने के बाद विक्रांत ने फिर से सुनिधि से सवाल किया अच्छा सुनिधि नैना ने कुछ और भी कहा क्या मेरा मतलब कुछ खास सुनिधि तुरंत ही विक्रांत के मन की बात समझ गयी उसने तुरंत ही जवाब दिया नहीं कुछ खास तो नहीं कहा सभी को इन्वाइट किया है बस वैसे अगर आप ना भी जाओ तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मन करे तो मत जाना अरे ऐसे कैसे भला मैं नहीं जाऊंगा? अगर वो मुझे ना बुलाए तो भी मैं पहुंच जाऊंगा? विक्रांत ने बड़ी ढीठता से जवाब दिया